या, सामेद तलकार साखिया के नोपनिषद इसमें आज तक हम पाठ चलेंगे इक्यानवे पृष्ठा कैलाशासन का किताब के अनुसार प्रथम द्वोखंड में के नोपनिषद में ज्ञान का विचार करके अंतिम मंत्र में कह दिया गया यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेद अवेदिन महति विनष्टि यह अर्थात इस शरीर में जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है अगर इस शरीर में ज्ञान हो गया तो अथ सत्यमस्ति जीवन सार्थक हुआ अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया तो महति विनष्टि महान हानि अर्थात पुनः जन्म मृत्यु चक्र में जाना पड़ेगा और आगे जो जन्म हो जाएगा वैसे परिवेश ऐसे परिस्थिति ऐसे वेदांत श्रवण की अर्थात उपलब्धि हो जाएगी ये सब कोई निश्चित तो नहीं है इसलिए कहते हैं महती भी नष्टि ये बता दिए फल भी कथन कर दें और नहीं करने से क्या होगा ये भी कह दिए आगे जिनको ज्ञानकांड में ज्ञान ज्ञानकांड से ज्ञान नहीं हो जाता उनका अर्थात चित्त में अशुद्ध अथवा विक्षेप ये सब दूर करने के लिए आगे उपासना प्रकरण आरम्भ हुआ उपासना ईश्वर की दी जाएगी तो इसलिए ईश्वर सिद्धि के लिए भी विचार चल रहा है सिद्धांत करें कि ईश्वर अगर नहीं है तो कर्म का फल कौन देगा तो इसलिए कर्म का फल मिलता है यही प्रमाण है कि ईश्वर कोई चेतन पदार्थ है जो कि कर्म का फल देता है इस विषय में विचार आरम्भ करके देखिए इक्यानवे पृष्ठ का टीका में एक दो तीन चार पाँच छः ष्ठ पंक्ति में सृक चंदन वनितादि निमित्त निरपेक्ष से कर्मण फल पूर्व पक्ष का कहना है कि कर्म ही फल दे देगा तो ये बीच में और एक चेतन पदार्थ ईश्वर क्यों आवश्यक है सिद्धांत कहता है कि कर्म जब फल देगा फल अर्थात सुख दुख होगा पुण्य पाप सुख दुख देने के लिए कोई निमित्त को लाएगा तो निमित्त से सुख दुख होगा ये निमित्त का उपस्थापना कौन कराएगा जो जानता है कि हमारा क्या कर्म है इस कर्म के अनुसार इसको ये फल मिलना है और वो फल मिलने के लिए निमित्त को ला करके उपस्थापना करवाएगा तो निमित्त क्या है अगर सुख मिलना है पुण्य है सुख मिलेगा तो निमित्त कहते हैं स्रक स्रक माला तो जिनको माला में आग्रह रहता है तो माला मिलने से सुख होता है अगर चंदन तो ये सब आजकल तो और चंदन पता नहीं चलता तो पुराने समय में ये सब था चंदन अर्थात तो ये सुख का कारण है ऐसे तो गर्मी में चंदन होने से ठंडा लगेगा वो तो बात अलग है तो किंतु चंदन ये एक प्रकार के सुख भी देता है मानसिक सुख बनी स्त्री पुरुष के लिए स्त्री और विपरीत भी सब ये सब प्रसिद्ध है लोक में ये निमित्त जिससे सुख होता है अभी सिद्धांत कहता है कि सक चंदन बनिता आदि निमित्त को अपेक्षा नहीं करके कर्म केवल फल दे देगा ऐसा नहीं है अपेक्षा नहीं निमित्त को अपेक्षा नहीं करके कर्म फल देगा अर्थात आप ब्रह्मलोक लोक का निवासी हैं ब्रह्मलोक में जो लोग रहेंगे उनको सुख भोग के लिए निमित्त नहीं चाहिए केवल उनको मन से ही होगा यह लोक में निमित्त के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा जुगाड़ करो फिर उसका भोग करो स्वर्ग लोक में जाएंगे तो वहाँ पदार्थ का प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा अभिलाषा ऊपर उपनित जैसे मन में चिंता करेगा पदार्थ तो सामने में आ जाएगा किंतु भोग करना पड़ेगा निमित्त की आवश्यकता है तो यह लोग स्वर्गलोक में निमित्त तो चाहिए ब्रह्म लोक में नहीं चाहिए तभी यह लोक स्वर्गलोक इत्यादि में निमित्त को उपस्थित नहीं करवा करके कर्म फल दे देगा ऐसा नहीं हो पाएगा सिद्धांतिक्ष चंदन बनितादि निमित्त निरपेक्ष होकर के कर्म फल हेतुत्व अनुपल्भात फल सुख सुख अगर देना है तो कर्म कोई निमित्त को उपस्थित करवाएगा तो कर्म तो जड़ है इसलिए यहाँ ईश्वर को स्वीकार किया जाता है ईश्वर ही ये कार्य करेंगे तो यथा मानांतर सिद्धम श्रकचंदन बनिता देर निमित्त तत्व इष्टम तथा ईश्वर से अभी यथा मानांतर सिद्धम प्रत्यक्ष से सृचंदन बनिता यह प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष सिद्ध है और ये सुख का हेतु है तो होते हैं सृक बनिता देर निमित्त तत्व मानांतर सबसे सुख होता है सुख का ये बनते हैं उसमें निमित है ये प्रत्यक्ष सिद्ध है इसी प्रकार के तथा ईश्वर से अभी ऐषव्यम स्रक चंदन बनीतादेय तथा इसी प्रकार की ईश्वर से ऐष्टव्यम ईश्वर से कि ईश्वर भी कर्मफल देने में निमित्त है वो भी मानांतर सिद्धा वहाँ कौन सा मानांतर कहने का अनुमान दिए और श्रुचित है अनुमान था आप लोग देख लीजिए थोड़ा पृष्ठ संख्या सात सात सात सात पृष्ठ में अनुमान दिया गया था प्रथम पंक्ति देखिए भाषा में तस्य ईश्वर से सद्भाव सिद्धि कुतो भवति इति उचित है ईश्वर का सद्भाव कैसे होगा जो ईश्वर को अभी यहाँ कहा जाता है ब्रह्मा हो देवे अभिजिज्ञ इसी प्रकार की कथा आरंभ करते हैं तो ब्रह्मा ये देवताओं के लिए जय प्राप्त किया ईश्वरों को पराजित कर दिया तो ये ब्रह्म वे ईश्वर है तो ईश्वर सिद्धि के लिए कथा आरंभ करके अभी कहते हैं ईश्वर सिद्धि कैसी होगी उसके लिए तीन पंक्ति आगे ये ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान देते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय पंक्ति का आधार तक पक्ष है आगे ये पक्ष हो गया अंतिम पंक्ति में दिया प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम क्रम एतद एतद यहाँ तक पक्ष हो गया एतद तथा जगत भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम भोक्ता का कर्मों को जानने वाला कोई हो उसका प्रयत्न से फल मिलेगा इस जगत में जितने सारे भोक्ता है जितने सारे प्राणी है वो क्या क्या कर्म किए हैं वो कर्म को कौन जाना गया वही ईश्वर सिद्ध होगा ये यह अनुमान यहाँ दिया गया था अभी जहाँ पाठ चलता है ये क्या में जैसे सृख चंदन वनिता इत्यादि सुख देने का सुख का निमित्त होते हैं प्रत्यक्ष सिद्ध इसी प्रकार की ईश्वर जीव का कर्म फल देने के लिए निमित्त है ये भी अनुमान और शास्त्र से आगम प्रमाण से सिद्ध होता है इतिहा भाष्य में नच निमित्तांतर निरपेक्षम केवल न कर्तव प्रयुक्त फलदम दृष्टम निमित्तापेक्ष अन्य निमित्तों को अपेक्षा नहीं करके केवलन कर्ता एवं प्रयुक्त केवलन अर्थात केवल कर्म के द्वारा कर्ता एव प्रयुक्तम कर्ता अर्थात जो कर्म कर दिया उसके द्वारा प्रेरित होकर के कर्म फल दे देगा कोई अन्य कोई निरपेक्ष निमित्त कोई निमित्त नहीं रहेगा तो कर्म फल नहीं दे पाएगा कर्म जड़ है वो स्वयं नाश भी हो जाएगा इसलिए वो फल नहीं दे पाएगा निमित्त अंतर अन्य निमित्त को अपेक्षा नहीं करके केवल न कर्ता एवं कर्म कर्म अर्थात तो अध्याय कर पड़ेगा केवल कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होकर के कर्ता मान लीजिए देवदत्त कर्म किया गंगा स्नान किया उसको उसका फल मिलेगा गंगा स्नान किया तो शास्त्र में जैसा कहा गया है गंगा स्नान करने से को प्राप्ति अभी को प्राप्ति तो उसको आगे होगा इस जन्म में तो नहीं है तो अभी केवल कर्म देवदत्त के द्वारा प्रयुक्त होकर के स्वर्ग दे देगा कहीं तो ये नहीं हो पाएगा कर्म तो गंगा स्नान कर दिया बस कर्म वही अंत तो हो गया इसलिए कहते हैं केवल कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होकर के कर्म फल दे देगा न दृष्टम फलदम इसमें क्या सूत्र लग गया आत्मा आतः तो क्या है सूत्र आ तो अनुपर्गे कहो क्योंकि कर्मणि उपपद है कर्मणि उपपद होने से आदंत तो धातु से कह हो जाएगा नहीं तो क्या होना चाहिए कर्मणि अनु होना चाहिए आदंत तो धातु हो गया तो कह हो गया फलो दम कर्म फलो दे देगा ऐसा नहीं है न चो पहले कह दिया टीका में तो इसलिए केवल कर्म कर्ता के द्वारा प्रयुक्त हो करके फल दे देगा ऐसे नहीं देखा गया इसे क्या सिद्ध हुआ टीका में कहते हैं इतश्चय ईश्वर फलदाता वक्तव्य इसलिए ईश्वर फलदाता कर्म का फल ईश्वर देगा तो ये सिद्ध होता है अच्छा पूर्व पक्ष कह रहे अच्छा नंबर टिप्पणी देखिए पूर्व पक्ष कह रहा है ननू एवं ईश्वर अस्तु निमित्त मात्र स्वर्गाधिपत न दात्रित्वान पूर्व पक्ष कहता है ठीक है अगर ईश्वर को मानना है तो ईश्वर केवल निमित्त हो जाएगा कैसे दृष्टांत देता है पूर्व पक्षी जैसे सड़क माला ये सुख का कारण हुआ तो माला किंतु सुख का निमित्त बना वो सुख स्वयं देता नहीं माला तो जड़ है सिद्धांत यहाँ कहता है कि ईश्वर को मानेंगे तो पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे माला केवल निमित्त तो मात्र बन गया दाता नहीं है सुख दाता माला नहीं है सुख का निमित्त तो माला हुआ इसी प्रकार के कहता है ईश्वर केवल निमित्त तो बन जाए दाँता न बने पर दाता कौन होगा स तो याग है अर्थात याग ही फल का दाता ईश्वर केवल निमित्त है इस प्रकार की मान लीजिए अतः इसलिए सिद्धांत कहता है कि ईश्वर फलदाता इस कारण से भी ईश्वर फलदाता ईश्वर केवल निमित्त नहीं है फलदाता भी है और ईश्वर जब फल देगा हो सकता है कि कोई निमित्त पे उपलब्ध करा के फल देगा ईश्वर फलदाता माना गया इसको स्पष्ट करते हैं प्रध्वस्त याग कारणत्वा संभवात जो याग किया वो तो कर्म है कर्म पूरा हो गया तो प्रध्वस्त नाश हो गया जो प्रध्वस्त ध्वस्त हो गया वो कारण नहीं बनेगा क्यों कारण का लक्षण तर्क संग्रह में कारण का लक्षण क्या कहते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण तो नियत पूर्वक्षण सत्व ही कारणत्व निश्चित रूप से जो पूर्वक्षण में रहेगा वही कारण है न चाह अपूर्व द्वारे न उपपद्य अभी पूर्वपक्ष कहेगा कि याग फल देने का पूर्वक्षण में नहीं रहा किंतु अपूर्व रहेगा तो याग अपूर्व के द्वारा अभी कारण बन जाएगा अर्थात ईश्वर नहीं होकर के भी केवल याग फल का कारण हो जाएगा और कैसे याग तो स्वयं नहीं रहेगा तो कहता है कि अपूर्व द्वार है ना तो अपूर्व हो गया द्वार द्वारों को कहते हैं तो एक लोग द्वारों को किस शब्द से कहेंगे व्यापार अभी कुठारो नहीं है खाली उद्यमन निपातन कर लेंगे और छेदन तो हो जाएगा तो कर्ण अगर नहीं रहेगा केवल व्यापार फल देने के लिए समर्थन नहीं होगा कुठार है तभी तथा विशिष्ट उद्यमनो निपातन होकर के छेदन क्रिया करेगा तो अगर आपका याग ही रहा नहीं और केवल ये अदृष्ट तो सिद्धांत यह कहता है कि व्यापार तो भी फल दे पाएगा अगर वो कारण अगर विद्यमान है, तो है तो जिसको कारण कहेंगे कारण विद्यमान है तो व्यापारबद्ध तो होकर के विशिष्ट होकर के फल देगा न चाह अपूर्व द्वारा उपपद्यते हैं हम लोग अन्यत्र विचार भी भी करते हैं अपूर्व द्वार होता है जो याग किया वो कर्ण हो गया अपूर्व द्वार हुआ हम लोग जितने न्याय पढ़ते हैं वो सर्वत्र अपूर्व द्वार मान करके चलते हैं किंतु ये सर्वत्र सिद्ध करते हैं कि ईश्वर है नया किलो ईश्वर को खंडन नहीं करते हैं ईश्वर होना चाहिए तो यहाँ के लिए ईश्वर को स्वीकार नहीं करता बोलकर सिद्धांत कहते हैं कि केवल कर्म कारण नहीं बनेगा और केवल जो व्यापार है अदृष्ट ये भी फलो नहीं दे पाएगा क्योंकि कर्म नष्ट हो गया असति द्वारवती द्वारत्व तो द्वारवती द्वारवती किसको कहा जाएगा व्यापारवान व्यापारवान कौन है कर्ण कर्ण यहाँ कौन है याग तो असती द्वारवती द्वारवान हो जाएगा याग व्याग अगर नहीं रहेगा तो अदृष्ट में द्वारत्व तो नहीं आएगा क्योंकि द्वारत्व व्यापार तो में व्यापारत्व तो तभी आएगा जब कारण विद्यमान हो तो अच्छा असति द्वारवती द्वारत्व तो अनुपत्ति अभी पूर्व पक्ष कहता है कि कोई कारण अपना फल देने के लिए विद्यमान रहेगा तो आगे व्यापारवान होकर के फल देगा ऐसा नहीं है कैसे जैसे दृष्टान्त तो देते हैं न औषध पान आदि तो औषध अभी सेवन किया हो सकता है कि दो तीन दिन के बाद उसका जोर नाश होगा अथवा कुछ औषध ऐसे भी होते हैं बहुत दूर के बाद जाके फल देते हैं तो उस समय में तो औषध रहा नहीं तो फिर कैसे ये फल होता है पूर्व पक्ष कहता है अगर आप कहेंगे कि केवल व्यापार फल नहीं दे पाएगा कारण को भी रहना पड़ेगा अभी करण हो गया औषध औषध लिया तो फल होगा रोग आरोग्य तभी औषध तो खा लिया वो तो चला गया निकल भी गया जो निकलना है अभी आरोग्य बहुत विलंब में कैसे होगा बीच में अगर व्यापार रहना नहीं रहेगा तो तो बीच में केवल व्यापार रह रहकर ही फल देता है तो आप कैसे कहेंगे कि केवल वो व्यापार फल नहीं देगा पूर्व पक्ष कह रहा है औषध पाना आदि दृष्टांत तो यह पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत कहते हैं कि नच औषध पाना अर्थात कालांतर तो फल फल कम फल तुरंत नहीं जो बाद में फल होना है सिद्धांत कहता है नच ये यह अर्थात यहाँ भी कोरोना रहता है व्यापारवान होकर के फल देता है औषधादवय संस्कृता फलकालपर्मर्तमान कालाफलहेतुवादिप्रीय आह ओषादयं औषधक अवयव है संस्कृता अच्छा सात नमटिप्पणी संस्कृता संस्कार तषधदीना कालात आग्योग्यतापरिप विशेष औषध क्या संस्कार करते हैं कालाकृत आग्य औषध कुछ समय के बाद उसका आरोग्य आरंभ करेगा आरोग्य का योग्यता वो योग्यता क्या है परिपाक वो औषध शरीर में जाएगा कुछ विशेष परिपाक कराएगा आगे आरोग्य होगा ये हो गया वो औषध आदि अवयवाना संस्कृतान फल काल पर्यंत अनुवर्तमान औषध का जो अवयव है वो शरीर में बने रहेंगे साक्षात् तो अवयव बने रहेंगे अथवा शरीर का किसी के साथ मिल करके कुछ परिणाम होकर के उसको कहा जाएगा संस्कार अनुवर्तमान कालांतरीय फल हेतुत्वा अर्थात कालांतर में बाद में उसका आरोग्य होगा उसका हेतु कौन हो गया कहते हैं ये जो औषधों का अवैध शरीर में जा करके कुछ संस्कार कर दिए हैं इति अभिप्रत्य आह भाष्य में नच तो विनष्ट वो किग कालांतरे फल दो होती अगर ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे जो याग विनष्ट नष्ट हो जाता है वो कालांतर में फल देगा दे ऐसा नहीं होगा अभी तो पूर्व पक्ष कहेगा याग नष्ट होकर के कालांतर में फल नहीं देगा आप ऐसा कहते हैं तो अभी याग तो नष्ट हो जाएगा अभी ईश्वर कैसे फल दे देगा जो पदार्थ नष्ट हो गया उसका आधार करके ईश्वर भी कैसे फल देगा इसके लिए कहते हैं टीका में कथम तरी ईश्वर वापी नष्ट फलदाता उपपद्यते तत्राह ईश्वर भी नष्ट याग का फलदाता कैसे होगा अच्छा नए लोग के लिए कह देते हैं ये पुस्तक में अभी हम लोग केवल दक्षिण पार्श्व वाला चलेंगे ये साइड वाला बामो पार्श्व नहीं देख करके उसी में ये अभी बाकी भाषा चल रहा है केवल डाइनीसाइड वाला ही बाकी भाषा अच्छा ठीक आगे को सुधार कर ले तो, तो स्वामी जी इस बार बोले थे तो कर लेन से सोचते हैं कि अच्छा है ठीक एक बार महाराष्ट्र से अनुमति ले के कर लेंगे इसको अच्छा टीका मैं कथम तरी ईश्वरवापी नष्ट से फलदाता ईश्वर भी जो याग नष्ट हो गया उसका फलदाता कैसे होगा तथरा तो ऐसा होता दृष्टांत दृष्टान्त है जैसे कोई फल लाया खाने के लिए और वो फल नष्ट हो गया तो अभी कोई भी आएगा उस फल को पीरों को खिला दे सकता है क्या फल नष्ट ही हो गया इसी प्रकार के अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ईश्वर भी चाहे हो याग तो नष्ट हो गया अभी उसका फल कैसे होगा तो सिद्धांत उसका उत्तर देता है भाष्य में सेव्य बुद्धिभक्त सेवके न सर्वज्ञ सर्वज्ञ ईश्वर बुद्ध हो तो संस्कृतायाम कर्मणा विनष्टे अभी कर्मणि सेव्यादि से ईश्वर फलम कर्तुर भवती इति युक्तम जैसे सेवक को, कोई सेवा करता है तो क्या करेगा सेव्य का बुद्धि में कुछ संस्कार डालेगा जो जिसका सेवा करेगा वो सैय्य का बुद्धि में संस्कार होगा इसलिए महात्मा लोगों को कहा गया है जहाँ तक संभव दूसरों का सेवा नहीं लेना है लेंगे तो आपका अंदर में वो संस्कार होगा क्या संस्कार होगा इसको हम किसी रास्ता में इसका चुकाना है इसका हम किसी उपाय से उसका उपकार करना चाहिए तो हमारे पास जो है विद्या है अथवा कुछ सदुपदेश उनको प्राप्त हुआ है निश्चित रूप से उसको दे करके उपकार करना है अर्थात ऋणी नहीं हो जाना है ये तो बुद्धि रहना है तो बुद्धि सबको रहना चाहिए महात्मा को तो विशेष रूप से रहना चाहिए अति आवश्यक हो गया तो दूसरों से रहना है नहीं तो नहीं लेना हम कितने बार बोले हैं संतोष स्वामी जी जो देख आप देखें हैं अच्छा अब तो उसी कमरे में उसी कमरे में अच्छा हाँ चौरानवे नाइन्टी उनका उम्र हो गया था आप देखें तो अंतिम तक भी सेवा नहीं लें जितना भी सामने वाले कमरे वाले कहीं की सेवा कर लेंगे ना नहीं दे तो ये सब अर्थात पुराने महात्माओं का ये सब संस्कार हैं इसलिए कभी कभी हम लोग जो महर्षि को बार बार करें महारिश रहने दो रहने दो कभी कभी महर्षि का एक कपड़ा तो पहनेंगे दो भी नहीं पर हम दो लेंगे आप लोग शांत हो गएंगे अर्थात तो स्वभाव नहीं होता इस प्रकार का सेवक एन शव्य बुद्धि में संस्कार हो जाता है क्या संस्कार हो जाता है कि अनैन एतद कर्म कृतम इस प्रकार की सव्य का बुद्धि में संस्कार होता है जैसे सेवक के द्वारा सैव्य बुद्धिवत शव्य बुद्धिवत अर्थात सेव्य बुद्धि संस्कृतवत सैव्य का बुद्धि में संस्कार आ जाता है कि ये हमारा सेवा किया इसी प्रकार की सर्वज्ञ ईश्वर बुद्ध हो तो संस्कृत आयाम यागा आदि कर्मणा इस सर्वज्ञ जो ईश्वर ईश्वर का बुद्धि में भी इसी प्रकार की संस्कार हो जाएगा तो कैसे होगा हो कहते हैं कि जो देवदत्त यज्ञ दत्ता कर्म किए यागा आदि कर्म किए कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है उसका संस्कार ईश्वर बुद्धि में हो जाएगा संस्कृत आयाम में देखिए एकत कर्म कर्मणा कर्मणश बुद्ध आरोह एवं कर्मण संस्कारस्दा विनते कर्मणश अने्षित अच्छा हम देखा यह कर्म इस व्यक्ति के द्वारा किया गया इति इस प्रकार से कर्मणा कर्मणश्वर सेुद्ध आरोह कर्म के द्वारा ईश्वर का बुद्धि में आरोह हुआ आरोह अर्थात कर्म इसके द्वारा किया गया ऐसे ईश्वर बुद्धि में संस्कार बना एव आरोह एवं कर्मणाम संस्कार न आरोह प्रथमांत है बुद्ध आरो हो आरोह एवं कर्मणाम संस्कार ईश्वर का बुद्धि में आरोह अर्थात ईश्वर का बुद्धि में ये संस्कार ही बन गया कि ये व्यक्ति ये कर्म किया तत्पसात विनष्टअप कर्मणी ईश्वर फलम युक्त कर्म विनष्ट नाश हो जाने के बाद भी ईश्वर से फल मिलेगा जैसे दृष्टांत देते हैं लौकिक दृष्टांत तथा अहं अन सेतुद्धौ संस्कृतायाँ कालांतरे विनष्टायाम सेवायाँ सेव्याद राजा दे फलती तद्वद्यर्थ जैसे लोक में होता है अहं सेवित इसके द्वारा मेरी सेवा हुई इस प्रकार की बुद्धि होती है इति सैव्य बुद्धौ संस्कृतायाँ जो सेव्य है उसका बुद्धि में संस्कार हो गया होने से कालांतरे विनष्टायाम अभी उसका सेवा बहुत दिन पहले यह हो गया तो होने पर भी से व्याद राजा देह फलम भोगती जो सेव्य है राजा देहे तो उनका मतलब उनके अंदर में यह बुद्धि रहेगा कि इनको इनके द्वारा ये कर्म हुआ है इसलिए इनको ये फल मिलना है तो फल देने में वो तत्पर होंगे से व्याद राजा देह सेव्य हो गए राजा राजा गुरु इत्यादि होते हैं तो फल भगवती इतव इसी प्रकार की तो जैसे सव्य का बुद्धि संस्कारित हो गया सेवक का कर्म के द्वारा इसी प्रकार की ईश्वर बुद्धि संस्कारित हो जाएगा व्यक्ति का कर्म के द्वारा फिर फल प्राप्त होगा आगे टीका में अच्छा भाष्य में संस्कृत आयाम यागादि कर्मणा यागादि कर्मों के द्वारा ईश्वर का बुद्धि संस्कृत संस्कारित हो गई विनष्ट अभी कर्मणी कर्म विनष्ट हो जाने पर भी सेव्यादिव सेव्य हो गया राजादि जैसा लौकिक दृष्टांत के लिए जैसे सव्य से फल मिलता है कालांतर में इसी प्रकार सेव्यादिव ईश्वरात फलम कर्तर भवती जो कर्म का करता है यागादि कर्म का करता है उसका फल तरह से प्राप्त होगा तो कोई भी कर्म करेगा उसका फल तो ईश्वर से प्राप्त होता है और अगर आप ब्रह्म सूत्र में सूत्र है फलम अतः उपपत्ति हम कहते हैं कि राजा आदि से हमको फल मिला हम राजा का सेवा कर दिए राजा से हमको फल मिला शास्त्र वास्तविक है कि कोई फल देने वाला नहीं है किसी का भी कोई भी कोई भी सेवा करे फल तो परमात्मा से ही मिलेगा और दूसरा भी कहते हैं आप कहीं भी प्रणाम करिए और किसको प्रणाम करते हैं ये सब सर्व सर्वलोक नमस्कार ह? के सब हम प्रति गच्छती तो बुद्धि से करना है हम कहीं भी सेवा करते हैं ईश्वर का ही सेवा करते हैं वो हमको फल देगा हम कहीं भी प्रणाम करते हैं ईश्वर का प्रणाम करते हैं इस प्रकार की इस क्यों हमारा शास्त्र इस प्रकार की कहते हैं ये बेष्टि भावना से उठाने के लिए हम यहाँ गए हनुमान जी को प्रणाम किए यहाँ गए शिव जी को प्रणाम किए यहाँ भगवान भाष्यकर को प्रणाम किए कहते ऐसा बुद्धि नहीं सर्वत्र हम वही ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं ये धीरे धीरे बृष्टि भावना सब हटेगा हम इसका सेवा कर रहे हैं इसका सेवा कर रहे हैं इसका ये बुद्धि नहीं है हम ईश्वर का ही सेवा कर रहे हैं ये सब बेष्टि भावना धीरे धीरे हट जाएगा समष्टि भावना लाने के लिए आगे भाष्य में ईश्वरा फल इति युक्तम कर्ता को तो जो फल प्राप्त होगा अपने कर्म, कर्म से वो ईश्वर से ही फल प्राप्ति होगी ठीका में यद्यपि लौकिकाना कर्मणाम फलसाधन तम चेतनादीन दृष्टम पूर्व पक्ष कह रहा है लोक में जो कोई कर्म करता है उसका फल तो कोई चेतना से मिलेगा जैसे आप दृष्टांत तो दे दिए राजादी तो लोक में कोई राजा का कर्म करता है तो राजा से फल मिलेगा ठीक है लौकिक विषय में ठीक है यद्यपि लौकिकाना कर्मण फल साधन चेतनाधीन दृष्टि चेतन के अधीन तथापि वैदिक से यागादे फलदाता वाक्य प्राण्याद भविष्य न आशंकनीय न आशंकनीय सिद्धांत वैदिक जो यागादि हैं उसका फलदाता के बिना भी फल दातारं बिना भी वैदिक याग का जो फल दातारं बिना भी वाक्य प्राण्या भविष्य वाक्य वैदिकवाक्य ही प्रमाण है इसलिए दाता के बिना भी वाक्य से ही फल प्राप्त हो जाएगा इति पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहते हैं न आशंक नियम इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए भाष्य में न तो पुनः पदार्थ वाक्य सतेना देशातरे कालांतरे वंग स्वभाव जहती नहीं ही देश कालांतरेश अग्नि अनुष्णो बहुत जिस पदार्थ का जो स्वभाव है वो वाक्य प्रयोग करने से बदल जाएगा ऐसा नहीं है सामने में घट है कितने लोग खड़े होकर के कहेंगे अयम पटह अयम पटह हो जाएगा जिसका जो स्वभाव है वो वाक्य के द्वारा परिवर्तन नहीं हो जाएगा न तो पुनः पदार्थ वाक्य सत्यना भी देशांतरे वा कितने भी वाक्य प्रयोग करें अन्य देश में ले जाएंगे अन्य काल में ले जाएंगे पदार्थ का जो स्वभाव सोंग सोंग स्वभावम न जहती तो उसका स्वभाव का त्याग नहीं होता है न ही देश कालांतरेशु दृष्टान्त देते हैं अन्य देश में अन्य काल में अग्नि अनुष्ण हो जाएगा ऐसा नहीं होगा अग्नि तो उष्ण ही रहेगा देश कालांतरेशु टीका में अन्वय योग्याम पदार्था संसर्ग बोधकम एव वाक्यम वाक्य किसको कहते हैं कहते हैं पदार्थों का अन्वय इसी को ही वाक्य कहेंगे अन्वय योग्यनाम पदार्थान बन्ही ना सिंचेत पदार्थ बुद्धि में आ जाते हैं तो बन्नीकरण हो गया शेख क्रिया हो गया तो ये पदार्थों का बीच में संसर्ग ये दोनों का बीच में संबंध हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्यों नहीं हुआ कहते अन्वय योग्यता नहीं है जहां पदार्थों का बीच में अन्वय योग्यता है ऐसे पदार्थान संसर्ग बोधकम एवं वाक्य संसर्ग होने के लिए सामर्थ्य है तभी वाक्य दोनों में संसर्ग संसर्ग संबंध जैसे कहते हैं घटम आनय घट शब्द हो गया उसका अर्थ हो गया कंबुक्रीवाद्यमान पदार्थ आनय शब्द हो गया उसका अर्थ हो गया आनयन क्रिया तभी घट रूप का अर्थ कम्बुक्रीवाद्यमान पदार्थ का आनयन रूप का क्रिया यहाँ अन्वय हो जाएगा दोनों में संबंध हो जाएगा क्योंकि योग्यता है इसको कहते हैं अन्वय योग्य जो पदार्थ है उनका बीच में संबंध कह देना इतना ही वाक्य का कार्य है न तो तद बलात् पदार्थ स्वभाव त्यक्तूँ शक्य थे वाक्य का सामर्थ्य से पदार्थ का स्वभाव को त्याग कर दे सकते हैं ऐसा न सक्य थे नहीं कर पाएंगे वाक्य कितने भी कहिए पदार्थ का जो स्वभाव है तो वही रहेगा बाक्यों। बाक्यों भा, भा, कर, तो शायद ही वाचस्पति का वाक्य न वाक्य सत्य ना भी घटो पट तुम शक्य थे भाष्यकार कितने आप स्व वाक्य प्रयोग करिए कि घटो को पट कर देंगे वो संभव नहीं होगा टीका में अच्छा भाष्य में पहले एवं कर्मणोपि कालांतरे फलम द्वि प्रकार में उपलब्ध कर्म से फल होता है काला का कालांतर फल एक तत्काल फल होना भोजन रूप का कर्म की तृतीय रूप का फल वो तत्काल होगा किंतु कालांतर फल होते हैं उसके लिए दो प्रकार कहते हैं एवं कर्मणोपि कालांतरे फलम कर्मणों क्या म्यूटी हो जाएगा कालांतरे फलम कर्मणों कालांतर फलम ष्ठी पंचमी अच्छा है तो ष्ठी लेंगे तो कर्मण कालांतर फलतुम ऐसा कह देंगे तो किंतु अलग पद रखा है पंचमी था कर्म से कालांतरे फलम द्वि प्रकार एवं उपलब्य दिखाते हैं बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा विज्ञानवत कर्तपेक्ष फलम कृषि आदि एक हो गया बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा कृषि आदि के लिए कृषि के लिए पहले बीज आदि क्षेत्र आगे संस्कार क्षेत्र का संस्कार होता है बीज का भी संस्कार होता है परिरक्षा परिरक्षा अर्थात बीज वपन्न होने के बाद क्षेत्र का परिरक्षा बाढ़ देते हैं जैसे दूसरे पशु आकर के उसको खा ना जाए उस परिरक्षा ये परिरक्ष इतने सारे बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा का विज्ञान तद्वान मतु विज्ञानव कौन होगा कर्ता उस कर्ता को अपेक्षा करके फल देगा कर्तपेक्ष या फलम कौन कहते कृषि आदि बहुत है विज्ञानवत कर्तपेक्ष या कर्तपेक्षम फलम यश्य कौन कृष्यादि आदि तो कृषि आदि कालांतर फलों देंगे जिस समय बीजा अपन करेगा उसी समय में सस्य आ जाएगा नहीं आएगा ये कालांतर फलों का तो यहाँ कर्ता को अपेक्षा करता है और वो कर्ता कहते हैं बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा को जानने वाला होता है ठीक है मैं दे दिया बीज क्षेत्र यो हो संस्कारस तत्परिलक्षा तो तो च तद तो विज्ञानवान तो तो यह कर्ता तदअपेक्ष तो तो तो फलम कृष्यादि दृष्टम बीज क्षेत्र का संस्कार बीज का भी संस्कार करते हैं क्षेत्र का भी संस्कार करते हैं तत् तो तो परिरक्षा तत् तो तो परिरक्षा अर्थात तो बीज का भी परिरक्षा करना पड़ता है नहीं तो बीज डाल दिया और अंदर अंदर में दिमो खा गए उसका नहीं तो कभी तो चींटी नाश करते हैं तो बीज और क्षेत्र ये दोनों का संस्कार और वो दोनों का भी परिरक्षा करते हैं च तत् तो तो परिरक्षा च तद तो विज्ञानवान तो यह करता तो बीज क्षेत्र उनका संस्कार और परिरक्षा इसको जानने वाला जो करता तद अपेक्षा फलम कृषि दृष्टम ये सबको अपेक्षा करके कृषि फल देंगे और कालांतर में सस्य प्राप्ति होगी ऋषि आदि और दूसरा भाष्य में कहते हैं विज्ञानवत सेव्य बुद्धि संस्कारापेक्ष फलम च सेवादि विज्ञानवत सेव्य बुद्धि विज्ञान वाला बतूप यहाँ भी है विज्ञानवधा जड़न नहीं है चेतन विज्ञानवत् कहने का चेतन चेतन जो कि सेव्य है जिसका सेवा की गई है उसकी बुद्धि बुद्धि में संस्कार हुआ अनैन मत सेवा कृतम इसके द्वारा मेरा सेवा हुई इस प्रकार की सेव्य का बुद्धि में संस्कार हो जाएगा विज्ञानबद्ध सेव्य बुद्धि संस्कार को अपेक्षा करके फल देगा तो ये दूसरा प्रकार की हो गया प्रथम प्रकार में हो गया कि कर्ता को अपेक्षा करके फल होगा दूसरा प्रकार की कर्ता हो गया सेवक किंतु सेव्य बुद्धि में संस्कार डाला डालने से ये फल प्राप्त होगा सेव्य बुद्धि संस्कारित हुआ तो सेव्य से फल प्राप्त होगा सेवादि टीका में सेवादिकम विज्ञानवान यह सेव्य तद्बुद्धि तद दलन शैय्य तद्बुद्धि इस पुस्तक में हम लोग आते नहीं लो अभी नए में आ गया होगा ठीक है शैव्यस तदबुद्धि संस्कार अपेक्ष फलम दृष्टम सेवादि फलो से फलों कैसे मिलता है कि हैं विज्ञानवान यह सेव्य जो चेतन है और सेव्य है तदबुद्धि संस्कार फलम दृष्टम उसकी बुद्धि में जो संस्कार होगा हम सेवा करने से उसकी बुद्धि में जो संस्कार होगा उसको अपेक्षा करके फल मिलेगा इसलिए ध्यान रखना है हम जब कभी विग्रह पूजा करते हैं अगर वहाँ हमारा बुद्धि होगा कि ये जड़ विग्रह है फिर उससे कुछ भी फल होगा तो जब भी हम विग्रह पर उपासना इत्यादि करते हैं हमेशा बुद्धि रखना होगा वे चेतन है तभी उनका बुद्धि में संस्कार होता है तब हमको उसे फल होगा चाहे हमारा फल हम ये चाहते हैं हमें बैठा के बढ़े ज्ञान उनको प्राप्त हो चाहे ये भी फल हो ठीक है अच्छा है किंतु ये बुद्धि रखना पड़ेगा हम जहाँ उपासना करते हैं वो चेतन है और जड़ बुद्धि हुआ कहा गया रोज़ सुबह जा करके शिव को जल चढ़ा देना है इस प्रकार की बुद्धि से उसका कोई फल नहीं होता है इतना ही होगा जीवन में थोड़ा कि रूटीन बन गया कि सुबह रोज़ कर देना है किंतु चेतन बुद्धि रखना है टीका में विज्ञानवान यह शैव्य तदबुद्धि संस्कार अपेक्ष फलम दृष्टम ये दो प्रकार के हो गया भाष्य में यागादेह कर्मणस्था यागादि कर्म भी इसी प्रकार की लौकिक में दो दृष्टांत दे दिया अभी यागादि हो गया वैदिक वहां तक कुछ और दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है लोक में तो कृषि अथवा शैव्य से फल मिला है तो दृष्टिगोचर प्रत्यक्ष हो रहा है यागादेह कर्मणस्थ तथा अविज्ञानवत कर्तृअपेक्ष फलत्वनुपपत्तो यागादि कर्म भी उसी प्रकार की है उसी प्रकार की क्या है जो दोनों लौकिक दृष्टांत तो दिया दोनों में दिया प्रथम तो दिया कि चेतन कर्ता दूसरा में दिया चेतन सेव्य दोनों पक्ष में कितु चेतन ही होना पड़ेगा तो यहाँ कहते हैं यागादि कर्मणस तथा तथा अर्थात कोई विज्ञान वाला सेव्य अथवा ज्ञाता कोई होना चाहिए अविज्ञानवर्तृ अपेक्ष फलत्व अनुपत्व कोई अविज्ञानी अर्थात अज्ञान कोई जड़ कर्ता को अपेक्षा करके फल दे देगा ऐसा नहीं है क्यों कहते हैं कालांतर फलत्व कालांतर फलों में दो विवाह करके दोनों में चेतन को ही बताया तो ये याग भी कालांतर फल होने से यागा तो ये कालांतर फलत्व कैसे समस्या कहेंगे कालांतरम कालांतरम में कैसे समास लगेगा फलों को कहेगा अन्य काल अन्य काल अन्यह है कालांतरम ठीक अगर ऐसा कहेंगे तो अन्य काल हुआ अभी हो गया कालांतरम आगे रहा फल ये दोनों में अभी समास हो पाएगा काला क्योंकि कालांतर शब्द का अर्थ हो गया अन्य काल वो कालो ही हुआ वो कालो फलो है क्या फिर बहुबरी करेंगे तो दोनों समान अधिकरण होना चाहिए घटक पद हाँ कालांतरे पलम ये लेना पड़ेगा कालांतरे पलम यश्य आगाते हैं कालांतर फल कर्म देश काल निमित्त विपाक विभाग ज्ञ बुद्धि संस्कार अपेक्ष फल भवित महति क्योंकि यागादि भी कालांतर फल वाले हुए इसलिए देश काल निमित्त विपाक विभागज्ञ देश काल निमित्त के अनुसार विपाक होगा कर्म का कर्म का विपाक अर्थात कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाएगा इसको कहते हैं कर्म का विपाक विपाक अर्थात वो गया उसका जो कार्य करना था वो पूरा हो गया क्या कर्म को फल देना था फल देगा किसी देश में किसी काल में किसी निमित्त को उपस्थित करवा करके फल देगा देश काल निमित्त विभाग विभाग बुद्धि इसको जानने वाला विभागों को जानने वाला उसका बुद्धि में कोई संस्कार हुआ होगा तभी फल मिलेगा जो फल देगा उसका बुद्धि में संस्कार हुआ होगा इसने ये कर्म किया और इस कर्म का फल वहाँ मिलना है इस समय में मिलना है उसका बुद्धि में ये संस्कार होता है और जिसका बुद्धि में होता है वही ईश्वर है फलम भवित मत टीका में यथा यागादेह कर्मण कालातरफलवाद अविज्ञानवत् कर्मादी फलत्वअुप कर्मादि विभाग भवितुं फल भविम्म जो भाष्यपंक्ति था यागादेह कर्मण उसका अन्वय बता दिए तथा तो यागादेहे कर्मण यागादि कर्म हो गया कालांतर फल्वाद अन्य काल में उसका फल मिलेगा अविज्ञानवत् कर्तृअपेक्षलअुपत् कोई जड़ को अपेक्षा करके फल दे देगा ऐसा नहीं हो पाएगा अविज्ञान पद कर्ता को अपेक्षा करके फलत्व अनुपत् दो नया इसका क्या अर्थ हो गया वाक्यर्थ कालांतर फलत्वाद ये पूर्व के साथ चला गया यादादे कर्म न कालांतर फलत् वाक्य पूरा हो गया अविज्ञान पद कर्त फलत्व अनुपत्ति इसमें दो नए है नई हटा देंगे तो दोनों नये को विज्ञानबद्ध कर्तपेक्ष फलत्व उपपत्ति फल तभी मिलेगा कोई विज्ञान वाला ज्ञान वाला अर्थात को चेतन हो तो कर्मादि विभागज्ञ कर्तृपेक्ष फलत्व भवितम अर्तिथ कर्मादि आदि कहने से फल देश कारण निमित्त ये सबका का विभागों को जानने वाला कोई कर्ता कर्ता अर्थात फलदाता यहां कर्ता अर्थात कर्म का कर्ता नहीं जो फलदाता वो भी एक क्रिया करता है फल देने का क्रिया विभागज्ञ कर्तृ अपेक्ष फलत्व भवितम अर्ति ये भी याग भी ऐसे ही होगा लौकी क कर्मसु लौकी क कर्म ऐसा ठीक है लोकी का लौकिक अनेक अनेक अपि मध्ये सेवा सेवा यागादेर यागादे बीच में गैप है ये विधेश मध्य सेवायागाादेर दृष्ट सेवायागा भीपद सेवायागा अनुपदृष्ट अभी प्रत्ये पुनराह विस्म जीव में ठीक जी है थीके? मिला मिल लौकिक कर्मसु लौकिक कर्म में अनेक विधेशु नाना प्रकार की ये विध में ठीक हम लोग ये होंगे अभी क्योंकि यहाँ हमारा हेतु लौकिक कर्म में अनेक विधेशु लोक में नाना प्रकार की कर्म होता है इसमें सेवा यागादि के लिए अनुरूप दृष्टांत तो। अनेक विध कर्मसु मध्य सेवा यागा अनुरूप दृष्टान्त तो। सेवा प्रथमांत है यागादि का अनुरूप दृष्टान्त क्योंकि यहाँ दार्शांतिका है यागादि उसके लिए दो प्रकार की दृष्टान्त थे दिया गया कृषि और एक सेवा तो कहते हैं कि सेवा ही यागादि के लिए अनुरूप दृष्टान्त क्यों कहते हैं कृषि में कोई चेतन का बुद्धि में संस्कार होकर के फल मिलता है इस प्रकार के है नहीं है किंतु सेवा में कोई चेतन का बुद्धि में संस्कार होकर के फल मिलता है तो इसलिए सेवा ही याग का अनुरूप दृष्टांत हो जाएगा इसी प्रकार याग करने से भी किसी एक चेतन का बुद्धि में संस्कार होगा उससे फल मिलेगा वो चेतन कौन होगा इसमें सेवादि भाष्य में सेवादि कर्म अनुरूप फलज्ञ शैव्य बुद्धि संस्कार अपेक्षा फलश्य इव तो के लिए पूर्व हाँ पूर्व वाक्य हो गया हाँ तो याग के लिए याग के लिए सेवा ही दृष्टांत हुआ क्यों कहने सेवादि कर्म अनुरूप फल जैसे सेवा किया तो अनुरूप फल सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्ष फलश्य शैव्य का जो बुद्धि बुद्धि में जो संस्कार उसको अपेक्षा करके सेवा फल देता है इसी प्रकार की याग भी टीका में सेवादि कर्म अनुरूप फलम जाना सेवादि कर्म अनुरूप फलम जाना अनुरूप अनुरूप है भिन्न भिन्न पद भी है अच्छा सेवादि हाँ अनुरूपम होना चाहिए सेवादि कर्म अनुरूपम फलम जानाति यह सभ्य सेवादि कर्म अनुरूपम फलम जानाति यह सव्य जैसे सेवा किया तद अनुरूपम फलम जानाति जो सभ्य जिसका सेवा किया वो जानता है इस सेवा के लिए क्या फल होना चाहिए तदबुद्ध यह संस्कार सेव्य का बुद्धि में जो संस्कार तदअपेक्ष फलस् सेवादेथा वो संस्कारों को अपेक्षा करके फल प्राप्त होगा सेवादि का सेवा किया तो उसका अनुरूप फलम मिलेगा न स्वातंत्र केवल जो सेवा कर दिया सेवा स्वतंत्र रूप से फल दे देगा ये नहीं सेवा सेव्य का बुद्धि में संस्कार किया वो संस्कार से फल प्राप्त होगा तदव द्वितीयर्थ याग भी उसी प्रकार की भाष्य में तस्मात् सिद्धः है सर्वज्ञर है बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी सर्वभूतांतरात्मा तस्मात्त इसलिए सिद्ध है कौन सर्वज्ञश्वर सिद्ध हुआ तो किस सिद्ध हो गया कहते हैं बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी सर्व जंतु का बुद्धि बुद्धि में जो विचार चलता है जो कर्म करता है कर्म का जो फल होगा ये फल का जो विभाग बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी सर्वभूत अंतरात्मा कैसे जान लेता है कि हैं सर्वभूत अंतरात्मा सभी के अंदर में वही विद्यमान है यस्माद साक्षात अप्रोक्षात य आत्मा सर्वांतर श्रुते य साक्षात अप्रक्षात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर इस प्रकार की श्रुति कहा गया साक्षात् अप्रोक्ष्य है और सर्वांतर है सभी के अंदर में है वही आत्मा है वही माया विशिष्ट होने से ईश्वर जो है फलदाता बनता है आज यहाँ तक ओ नो मित्र षण वरुण धग् नय नो बृहस्पति ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते प्रत्यक्षं प्रत्यक्षेमी